को सांकर बृहदारण्यकोपनिषद शाष्यान् चतुर्थ्रम्हण याग्यवल्क उषस्थ संवाद अथ हैनम हैनमुशाक्रायण पृक्ष पुण्य पाप प्रयुक्त ग्रहा्रहृत पुनः पुनर्ग्रहा्रहाजन उपादत संसती पुण्य च परम उत्कर्षो तो व्याकृत विषय समि व्यक्तिपो द्वैतिकाप्ति अथ हयनम उतश्चाक्रायन पप्रक्ष पहले यह कहा जा, जा चुका है कि पुण्य पाप प्रयुक्त ग्रहों से गृहित हुआ पुरुष पुनः पुनः ग्रहाति ग्रहों को त्यागता और ग्रहण करता हुआ संसार को प्राप्त होता है तथा पुण्य के परम उत्कर्ष की भी व्याख्या कर दी गई जो व्याकृत विषयक समष्टि रूप द्वैत और एकत्व भाव को प्राप्त होना है यस्तु ग्रहाथिर्गृहैर्ग्रस्ता संसर सोस्ति वास्ती अस्ति लक्षण इत्यात्मन विवेकाधिगस्त प्रश्न आरभ्यते तसुपाधिस्वरूप क्रियाकारक विनिर्मुक्त स्वभाव से अधिगमान यथोक्ता बंधना विमुच्यते सम्रयोजका आख्यायिका संबंधस्तु अब प्रश्न होता है कि जो ग्रह और अतिग्रहों से ग्रस्त होकर संसार को प्राप्त होता है वह है या नहीं और यदि है तो किन लक्षणों वाला है इस प्रकार आत्मा का ही विवेक करने के लिए उस का प्रश्न आरंभ किया जाता है उस निरुपाधि स्वरूप क्रियाकारक विनिर्मुक्त स्वभाव आत्मा का साक्षात्कार होने पर ही पुरुष प्रयोजक सहित उपर्युक्त बंधन से मुक्त होता है आख्यायिका का संबंध तो प्रसिद्ध ही है सर्वांतर आत्मा का निरूपण अथहम उतश्चाक्रायण होवाच पप्रक्षाजवलवाच हो यदक्षा ब्रह्मज आत्मा सर्वातरस्तंभे व्याच्वेस आत्मा सर्वांतरकत्मो सर्वातरकतम याजल्क सर्वात यमा प्राडे सर्वाने नाननीति सत आत्मा सर्वांतरो यो सर्वांतरोन व्याति सत आत्मा सर्वातरो उदालेन उदानीति सत आत्मा सर्वांतर ए सत आत्मा सर्वान्तर फिर उस याज्ञवल्क से चाक्राय उशस्त्र ने पूछा वह बोला हे याज्ञवल्क्य जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है उसकी मेरे प्रति व्याख्या करो याज्ञवल्क यह या तेरा आत्मा ही सर्वांतर है उसस्त याज्ञ वह सर्वांतर कौन सा है याज्ञ जो प्राण से प्राण क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है जो अपान से अपान क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है जो व्यान से व्यान क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है जो उदान से उदान क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है यह तेरा आत्मा सर्वांतर है अथ हैन प्रकृत यागवल उशस्थ नाम चक्रांप्यम चाक्राण पप्रक्ष यद्रह्म साक्षाव्यव कचिद्रष्टु द्रस्टु दक्षाव न्रोत्रब्रमादिवत कित य आत्मा आत्म शब्देन, आत्म शब्देन तत्र प्रसिद्धत्वात् आत्मशब्देन सर्वांतरह यद्यह यद प्रसिद्ध आत्मा ब्रृमे तम आत्म मे मह्य व्याचक्षेतिपष्ट शे गृह्वा यहाँ दर्शयति तथा आचक्षव सोय कथयस्वे फिर इस प्रकृति याज्ञवल्क से जो नाम से उशस्त था उस चाक्रायण चक्र के पुत्र ने पूछा जो ब्रह्म साक्षात किसी भिन्न वस्तु से, से व्यवधान को न प्राप्त हुआ और दृष्टा से अपरोक्ष अगौण है स्रोत्रम ब्रह्म मनो ब्रह्म इत्यादि वाक्य में कहे हुए स्रोत्र ब्रह्मादि के समान नहीं है वह क्या है जो आत्मा है यहाँ आत्मा शब्द से प्रत्यगात्मा तो कहा गया है क्योंकि इसी अर्थ में आत्मा शब्द प्रसिद्ध है तथा जो सर्वांतर सबके अभ्यंतर है श्रुति में यत और यह इन पदों से यह प्रदर्शित किया जाता है कि यह प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्म है उस आत्मा का मेरे प्रति व्याख्यान करो जिस प्रकार शींगों को पकड़कर गौ दिखलाते हैं उसी प्रकार स्पष्ट बतलाओ अर्थात वह यह है इस प्रकार उसका वर्णन करो एवुक्त प्रत्याहयाग्वल्क ये सी तवात्मा सर्वाभ्यर थर्विशेषणोपलक्षण थर्वाग्रहण यद्यवहित अपरोक्षागोणम ब्रह्म बृहत्तम आत्मा सर्वभ्यर गुणै समुक्त कॉशौ करन आत्म तो आत्मा योज तो कार्य करण संघातस्तव स येनात्म आत्मवान स ये स तवात्मा तव कार्य करण सत्य इस प्रकार कहे जाने पर याज्ञ बल्क ने उत्तर दिया तेरा यह आत्मा सर्वांतर शबका सर अंतरवर्ती है सर्वांतर शब्द का ग्रहण समस्त विशेषणों के उपलक्षण के लिए है जो साक्षात अव्योहित और अपरोक्ष अगौण ब्रह्म बृहत्तम आत्मा सबके अभ्यंतर है यह इन समस्त गुणों से युक्त है वह कौन है तेरा आत्मा है यह जो तेरा कार्य करण देह इंद्रिय संघात है वह जिस आत्मा के द्वारा आत्मवान है वही यह तेरा आत्मा है तेरा अर्थात कार्य करण संघात का तिड तस्याभ्यंतरे लिंगात्मा करणसात तृतीयो य संदेशमेशतमो मतरस्त विवक्षिता इतर आह येन सते तव संघातस्य आत्मा करो प्रणीयतर्थ अन्यत कार्यक आत्माजानम सनमत योपने योजना जानीती अब के यह कहने पर कि पहला तो पिंड है उसके भीतर इंद्रिय संघात रूप लिंगदेह है और तीसरा वह है जिसके विषय में संदेह है इनमें तुम किसे मेरा सर्वांतर आत्मा बतलाना चाहते हो ऐसा प्रश्न करने पर इतर याज्ञवल्क ने कहा जो मुख और नासिका द्वारा संचार करने वाले प्राण से प्राण चेष्टा करता है तात्पर्य यह है कि जिसके द्वारा प्राण प्रणीत चेष्टा युक्त होता है वह विज्ञान में कार्य करण संघात रूप तेरा आत्मा है शेष वाक्य का अर्थ इसी के समान है यो पाने नापानीति यो ब्याने न्यानिति इस वाक्य के अपानीति बयानिति इन पदों में नी ऐसा जो दीर्घ प्रयोग है वह छांदस है सर्वाह कार्यक्र गता प्राणनादेषा दारुयंत्र यीये नी चेतना वनति दारुयंत्र प्राणनादेष्टा विदे तस्माजानिष्ठि विलक्षण दारुयंत्रव प्राणनादेषा प्रतिपद्यते तस्मात्ती कार्य संघात संघातविल चेष्ट तात्पर्य है कि काष्ठ यंत्र के समान देहेन्द्रिय संघात में होने वाली प्राण प्राणनादि समस्त चेष्टाएं, जिसके द्वारा की जाती है वही तेरा सर्वांतर आत्मा है जैसे किसी चेतन अधिष्ठाता की प्रेरणा के बिना लकड़ी का यंत्र हिल नहीं सकता उसी प्रकार इस स्थूल शरीर की प्राणनादि चेष्टाएं भी चेतन आत्मा के बिना नहीं हो सकती अतः यह अपने से भिन्न विज्ञान में आत्मा से अधिष्ठित होकर कार्य के यंत्र के समान प्राणनादि चेष्टा करता है इसलिए जो इससे चेष्टा करता है वह कार्यकरण संघात से विलक्षण तेरा सर्वांतर आत्मा है आत्मा की अनिर्वचनीयता स होवाचो चाक्रा यथा चाक्राणो यथाब्रूयाद गौरसस्वतद्यपदीष साक्षादपक्षा ब्रह्म य आत्मा सर्वातर स्तंभचेत त आत्मा सर्वातर कतमो याग्यवल्य सर्वा न दृष्टि दृष्टारम पशेर श्रुते मतन्ता मनवी था न विज्ञातिर्ज्ञाता सत आत्मा सर्वातर तथो ओषस्तचाक्राण उपर राम उसचाक्राण उषस्त ने कहा जिस प्रकार कोई चलना और दौड़ना दिखाकर कहे कि यह चलने वाला बैल है यह दौड़ने वाला घोड़ा है उसी प्रकार तुम्हारा यह कथन है अतः जो भी साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है उसे तुम स्पष्टतया बतलाओ याज्ञवल्क यह या तेरा आत्मा सर्वांतर है उस हे याज्ञवल्क वह सर्वांतर कौन सा है याज्ञवल्क तुम दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकते श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकते मति के ममता का मनन नहीं कर सकते विज्ञात के विज्ञाता को नहीं जान सकते तुम्हारा यह आत्मा सर्वांतर है इससे भिन्न आर्थ नासवान है इसके पश्चात चाक्रायण उशस्त चुप हो गया स होवाचो शस्तरायण यथा कस्य दन्यथा कशिदन्यथा पूर्वं पूर्व पुनर्विप्रतिपन्नो ब्रूजाद्य असौ गौरसावस्वो धावति तीवा यस्व चलती धावतीवा पूर्व प्रत्यक्ष दर्शाती प्रतिज्ञा पश्चाचलिंग्यपदीशतिमेद ब्रह्म भवति त्वया किं भवना त्यक्त गोत्री यदेव स्नाज यदादक्षा ब्रह्म य आत्मा सर्वातर में उस ने कहा जिस प्रकार पहले प्रकार पहले पहले कोई अन्य से प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा विपरीत भाषण करे अर्थात पहले ऐसी करके कि तुम्हें प्रत्यक्ष गौ और अश्व दिखलाऊंगा फिर इत चलना आदि लिंग से कहे कि जो चलती है वह गौ है और जो दौड़ता है वह घोड़ा है इसी प्रकार इस ब्रह्म का तुम प्राण लिंगों द्वारा व्यपदेश कर रहे हो अतः तुम गौवों की तृष्णा के कारण ब्रह्मवेत्ता होने का बहाना छोड़कर जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है और जो सर्वांतर आत्मा है उसका मेरे प्रति स्पष्ट उल्लेख करो इतर आह यथा मया प्रथम प्रतिज्ञा तत्वात्मा एवं लक्षण इति ताम प्रतिज्ञा मनुवर्त एव तथा यथोक्त मैं युनुक्त तमत्म घटादीवीकुवी तद अशक्यवान्न क्रीये कस्म पुनस्तक्यस्तुस्वभा किन वस्तुस्वभा्य दृष्टि दृष्टिव दृष्टि दृष्टा जात्मा दृष्टि द्विधा लौकिक पार्थि चेती त्र लौक चक्षुसंयुक्ता अंतकान वृत्ति सा क्रिय जायते विनश्यति चा त्मनो दृष्टि अग्न्युष्ण प्रकाशादिवत सा दृष्टु स्वूप्वान्न जाये थ ननश्यति क्रीयोपाधिभूतया संसृष्टिवेती जप दृश्यते दृष्टि भेदवत दृष्टा दृष्ट चा इतर याज्ञवल्क ने कहा मैंने जैसी पहले प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारा आत्मा ऐसे लक्षण वाला है उस प्रतिज्ञा का मैं अनुवर्तन कर ही रहा था मैंने जैसा कहा है वह वैसा ही है और तुमने जो कहा कि उस आत्मा को घटा के समान हमारा विषय कर दो तो वैसा संभव न होने के कारण नहीं किया जाता वह असंभव क्यों है सो बतलाते हैं वस्तु का ऐसा ही स्वभाव होने के कारण वह वस्तु का स्वभाव क्या है दृष्टि आदि का दृष्टा होना आत्मा का स्वभाव है आत्मा दृष्टि का दृष्टा है दृष्टि यह दो प्रकार की होती है लौकिकी और पारमार्थिकी उनमें चक्षु से संयुक्त जो अंतकरण की वृत्ति है वह लौकिकी दृष्टि है वह की जाती है इसलिए उत्पन्न होती है और नष्ट भी होती है किंतु जो अग्नि के उष्ण्व और प्रकाशादि के समान आत्मा की दृष्टि है वह दृष्टा का स्वरूप होने के कारण न उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है वह क्रिमाण उपाधिभूता दृष्टि से संसर्ग युक्त सी है इसलिए आत्मा दृष्टा कहा जाता है तथा दृष्टा दृष्टि ऐसा भेदवद व्यवहार होता है यासौ लौकिकी दृष्टि च दृष्टिश्च दृष्टिचक्षुर्द्वारा ऋपरता जायम नित्यया आत्मदृष्ट्या संसृष्ट तत्प्रतिक्षाया तया व्यात जायते तथा विनश्यति पचर्यते दृष्टा सदा पश्यन् तो पश्य न पश्य चेती न तो पुनर्द्रष्टोदृष्टे कदाचिद्यं तथा च वक्षति नहि वेलायती वृष्ट विपरीत लोपो विद्यते इति च और यह जो लौकिकी दृष्टि है वह मानव चक्षु द्वारा रूप से संश्लिष्ट सी ही उत्पन्न होने वाली है वह नित्य आत्मदृष्टि से संश्लिष्ट सी उसकी प्रतीक्षाया और उससे व्याप्त ही उत्पन्न होती और विनाश को प्राप्त होती है उसी के कारण सर्वदा देखने वाला होने पर भी दृष्टा के विषय में वह देखता है नहीं देखता है ऐसा उपचार किया जाता है किंतु दृष्टा के दृष्टि में कभी अन्यथात्व तो नहीं होता ऐसा छठे उपनिषद के चौथे अध्याय में कहेंगे भी मानो ध्यान करता हुआ मानो चेष्टा करता हुआ तथा दृष्टा की दृष्टि का विपरीलोम नहीं होता इत्यादि तमीम अर्थमा लौकिकिया दृष्टे कर्मभूता दृष्टारं स्वीयया निया दृष्टिया व्याप्येह या सो लौकिदृष्टि कर्मभूता साोपरता ऊपाव्यंजिका स्वात्मनो स्वात्मनों व्याच व्यानोंतीस्म तस्मात्तम प्रत्यगात्म दृष्टे दृष्टार न पश्येह तथा श्रुते श्रोता न श्रृणीया तथा मते मनो केवला या मनोवृत्ते केलाया व्याता मन्वीता केवला या बुद्धिवृत्ते व्या न विजानीयास वस्तुन स्वभा अतो ना दर्शं शक्यते गवादिवत उसी बात को याज्ञ इस प्रकार कहता है जो अपनी कर्मभूता लौकिकी दृष्टि का दृष्टा और उसे अपने नित्य दृष्टि से व्याप्त करने वाला है उसे तुम नहीं देख सकते यह जो उसकी कर्मभूता लौकिकी दृष्टि है वह रूप से उपरोक्त होकर रूप की अभिव्यंजिका है वह अपने को व्याप्त करने वाली प्रत्यात्मा को व्याप्त नहीं कर सकती अतः उस दृष्टि की दृष्टा प्रत्यकात्मा को नहीं देख सकते इसी प्रकार उस श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकते तथा मति केवल मनोवृत्ति के व्याप्त करने वाले का मनन नहीं कर सकते एवं विज्ञाति केवल बुद्धिवृत्ति के व्याप्त करने वाले को नहीं जान सकते यह उस वस्तु का स्वभाव है इसलिए उसे गौ आदि के समान दिखाया नहीं जा सकता न दृष्टि दृष्टारंभ इतक्षरण्यथा जाचक्षते के न दृष्टे दृषे दृष्टार दृषे कर्ता दृष्टिभेद अकष्टि कर्ता पशेरी दृष्टेर कर्मणी ष्ठी सा दृष्टि क्रिमा घटवत्कर्म होती दष्टार्थेजन दस्तु दृष्टिकर्ति आचे तेनास दृष्टे दृष्टा दृष्टे करते व्याख्या त्रिनाम अभिप्राय कोई कोई आदि न दृष्टि दृष्टारम्भ के अक्षरों की दूसरी तरह व्याख्या करते हैं दृष्टि के दर्श दृष्टा अर्थात दृष्टि के कर्ता को नहीं देख सकते यानी दृष्ट भेद बिना किए तुम केवल दृष्टि के कर्ता को नहीं देख सकते यहाँ दृष्टे इस पद में कर्म षि है वह दृष्टि क्रियण होने से घट के समान कर्म है और दृष्टारंभ इस त्रिजंत पद से दृष्टा का दृष्टिकर्तृत्व बतलाया गया है अतः तो उन व्याख्याताओं का अभिप्राय यह है कि यह दृष्टि का दृष्टा दृष्टि का कर्ता है तत्र तथा दृष्टि षष्ठ्यन्तेन दृष्टिग्रहण इति दोषण न पश्य वा वुनरुक्त असार प्रमादाठी वह न आदर है कथम पुनराधिकम त्यज तृष्टिकर्तृत्व सिद्धवादेर निरर्थक तदा दृष्टार पशेह इेद्यम यस्मा धा पर श्रूयते तथकर्तरी त्रृच स्म गर भोत्तार भेत्ता नयती शब्दह प्रयुज्यते न शब्द प्रयुज्य न च तो गघंतारम भेदे भेत्ता असत्यथ विशेष प्रयोक्त नर्थवाद्तव्यम सत्या गत नदपाठा अभिगाख्यामे बुद्धिदौर्बल्यम नाध्येत्री प्रमादः ऐसी व्याख्या करने में भी यह दोष नहीं देखते कि दृष्टि है इस ष्यंतर रूप से दृष्टि पद का ग्रहण निरथक हो जाता है अथवा यदि देखते होंगे तो यह पुनरुक्त है आसार है प्रमाद पाठ है ऐसा समझकर उस पर ध्यान नहीं देते यह अधिक पाठ किस प्रकार है दृष्टि कर्तृत्व रूप अर्थ तो द्रष्टारंभ इस त्रिजंत पद से ही सिद्ध हो जाता है क्योंकि ब्लू त्रिचौकर्तरी इस पारिनी सूत्र के अनुसार त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में ही होता है इसलिए दृष्टेह यह पद निरर्थक ही है उस स्थिति में तो दृष्टारम्भ न पश्येह केवल इतना ही कहना चाहिए था क्योंकि जिस धातु से परे प्रत्यय सुना जाता है वहाँ वह त्रिच उस धातुअर्थ के कर्ता अर्थ में ही होती है जैसे घनता गमन करने वाले को अथवा भेदता भेदन करने वाले को ले जाता है केवल इतना ही शब्द प्रयुक्त होता है यदि कोई अन्य विशेष अभिप्राय न हो तो गति के घंटा को या भेदन के भेदता को ऐसा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जबकि इस अधिक पद प्रयोग की दूसरी गति है तो इसे अर्थवाद कहकर छोड़ देना भी उचित नहीं है और न यह प्रमाद पाठ है क्योंकि सभी शाखाओं का इसमें मतभेद नहीं है अतः यहाँ उन व्याख्याताओं की ही बुद्धि की दुर्बलता है अध्ययनकर्ताओं का प्रमाद नहीं है यथा व्याख्यातम लौकिक दृष्टि विच्य दृष्टि विशिष्ट आत्मा प्रदर्शित तथा कर्ति कर्म विशेषणत्वेन दृष्टि से द्वि प्रयोग उपपद्यते निर्धारणाय ना वाक्य वाक्य एक तोपपन्ना आत्मस्वन नी एक वाक्य तोपपन्ना पश्य सोत्रमद्रुतुंतरेणवाक्यपन्नाच मेव यात्मनो उपपद्यते विक्रियाभावे हात्म नित उपपद्य विक्रिया विक्रियाच्च निप्रतिषिद्धम ध्यातीव लीलायतीव विद्यते दशुदृष्टे नित्यो महिमां ब्राह्मणस्य ब्राह्मण से चुत्यक्षराण्य न गंद किंतु जिस प्रकार हमने व्याख्या की है कि आत्मा को लौकिकी दृष्टि से अलग करके नित्य दृष्टि विशिष्ट दिखाना ही है उस प्रकार आत्मा के स्वरूप का निर्णय करने के लिए कर्म और कर्ता के विशेषण रूप से दृष्टि शब्द का दो बार प्रयोग होना बन सकता है तथा न ही दृष्टुदृष्टि है दृष्टा के दृष्टि का लोप नहीं होता इस प्रदेशांतर के वाक्य से भी इसकी एक वाक्यता हो जाती है एवं से पश्यति जिसके द्वारा चक्षु इंद्रिय देखता है स्त्रोत्रिदम श्रुतम जिसके द्वारा यह स्रोतेंद्रिय सुन सकता है इत्यादि अन्य श्रुतियों से भी एक वाक्यता हो जाती है तथा युक्ति से भी यही उचित ज्ञान पड़ता है क्योंकि विकार का अभाव होने के कारण इसी प्रकार आत्मा का नित्यत्व संभव हो सकता है किंतु यदि आत्मा को दृष्टिकर्ता माना जाएगा तो वह विकारी होगा और जो विकारी है वह नित्य हो ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है उसके सिवा ध्यायती व लेलायती व न ही दृष्टुर्दृष्टे विपरीत लोपो विद्यते यितो महिमा ब्राह्मण यह ब्राह्मण ब्रह्मवेदता की नित्यमहिमा है इत्यादिश्रुतियों के अक्षरों की भी अन्य किसी प्रकार गति नहीं है दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाते आदिनप्यक्षराण्यात्मनो विक्रियत्वे न ग्छती न था प्राप्तलौकिकवाक न निर्धारणार्थानि तानि न दृष्टे यथोक्तार्थ मन संभवाथोक्तापर परत्वा। अवगम्यते तस्वबोधावेषण पर दृष्टेती यदि कहो कि आत्मा को विकारहीन मान्य पर तो दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता इत्यादि शब्दों की भी कोई संगति नहीं लग सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वे तो यथा प्राप्त लौकिक वाक्यों का अनुवाद करने वाले हैं ये आत्मतत्व का निर्णय करने के लिए नहीं है ना दृष्टि दृष्टारम्भ इत्यादि श्रुतियों का कोई अन्य अर्थ होना संभव न होने के कारण उनका उपरयुक्त अर्थ में ही तात्पर्य समझा जाता है अतः अन्य व्याख्याताओं ने अज्ञान से ही दृष्टे इस विशेषण का त्याग किया है एसते तवात्मा सर्वैक्त विशेषण विशिष्ट अत वा एस एतस्मादत्मार शरीर करनात्मक वालामनाथ मविनानानाशी कुटस्थम तोह उसस्तरायण उपराम तुम्हारा यह आत्मा उपर युक्त समस्त विशेषणों से विशिष्ट है इसलिए इस आत्मा से भिन्न और सब कार्यभूत शरीर अथवा लिंग देह देहा आर्तनाशवान्न है ये यही अनार्त अविनाशी अर्थात कूटस्थ है तब तप्चक्रय उषस्त चुप हो गया तृतीय अध्याये चतुर्थ चतु मुषस्त्मण